संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व युधिष्ठिर द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति भाइयों और कुटुंबियों का सत्कार तथा नाना प्रकार के दान वैश्वान जी कहते हैं युधिष्ठिर का राज्य भी शोक हो जाने पर वे भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर बोले भगवान आपकी ही कृपा नीति बल बुद्धि और पराक्रम से मुझे अपने बाप दादों का यह राज्य प्राप्त हुआ है कमल मैं आपको बारम्बार प्रणाम करता हूँ पवित्र अंतकरण वाले ब्राह्मण आपकी अनेकों नामों द्वारा स्थिति किया करते हैं यह संपूर्ण विश्व आपकी लीला है आप ही से इसकी उत्पत्ति हुई है और आप ही इसके आत्मा हैं, आपको सादर नमस्कार है आप सर्वत्र व्यापक होने के कारण विष्णु और विजयी होने से जिष्णु कहलाते हैं हरे आप ही सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण विकुण धाम के अधिपति वैकुंठ और क्षर अक्षर पुरुष से उत्तम पुरुषोत्तम है आप पुराण पुरुष परमात्मा ने ही सात बार अदिति के गर्भ से, से प्रसिद्ध है विद्वान लोगते हैं आपकी कृति बड़ी पवित्र है आप इंद्रियों के प्रेरक और यज्ञ स्वरूप है आप हंस शुद्ध आत्मा कहलाते हैं तीन नेत्रों वाले भगवान शंकर और आप एक ही हैं आप ही विभु तथा दामोदर हैं वाराह अग्नि ब्रद्भानु सूर्य वृषभ धर्म गरुण ध्वज अनेक साह शत्रु सेना का वेग सकने वाले पुरुष अंतर्यामी शिपेष्ट यज्ञमूर्ति और उरुक्रम वामन आदि आप ही के नाम हैं आप सबसे श्रेष्ठ और उग्र सेनापति हैं सत्य स्वरूप अन्नदाता तथा स्वामी कार्तिके भी आप ही हैं आप स्वयं रण से कभी भी विचलित न होकर शत्रुओं को पीछे हटाने वाले हैं वैदिक संस्कारों से युक्त द्विज और संस्कार मनुष्य आप ही के स्वरूप हैं आप ही कामनाओं की वर्षा करने वाले वृष है। धर्म हैं कृष्ण धर्म यज्ञ स्वरूप वृक्ष धर्म इंद्र का दर्प दलन करने वाले और वृषाकपि हरिहर हरिहर भी आप ही आप ही सिंधु समुद्र निर्गुण परमात्मा तथा सूर्य चंद्र एवं अग्नि रूप त्रिविस तेज हैं ऊपर और मध्य ये तीन दिशाएं भी आप ही हैं आपने अपने वैकुंठ धाम से आकर इस पृथ्वी पर अवतार धारण किया है आप सम्राट विराट शराट और देवराज इंद्र हैं यह संसार आप ही से प्रकट हुआ है आप सर्वत्र व्यापक नित्य सत्तारूप और निराकार परमात्मा है आप ही कृष्ण सबको अपनी ओर खींचने वाले और कृष्ण वर्... वर्तमा हैं आप ही को लोग अभीष्ट साधक अश्विनी कुमारों के पिता कपिल मुनि वामन यज्ञ ध्रुव गरुण तथा सेन कहते हैं आप मोर पंखधारी और प्राणियों को माया से बांधने वाले हैं आप ही संपूर्ण आकाश को व्याप्त करने वाले महेश्वर और पुनर्वसु नक्षत्र हैं सुब्रु अत्यंत पिंगुल यज्ञ सुषेण ध्वधि गभस्थेमी कालचक्र श्रीपद्म पुष्कर पुष्पधारी केशव विद्वान पुरुष आपको ही हिरण्य गर्भ तथा स्वभा स्वाहा आदि नामों से पुकारते हैं कृष्ण आप ही इस जगत के आदि कारण है आप ही इसकी सृष्टि करते हैं और आप ही में इसका प्रलय होता है विश्व योन यह सम्पूर्ण विश्व आपके ही अधीन है शंख चक्र और धारण करने वाले परमात्मन आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार धर्मराज ने जब सभा में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की तो उन्होंने भी अत्यंत प्रसन्न होकर राजा युधिष्ठिर का अभिनंदन किया तदनंतर राजा ने दरबार में आए हुए प्रजाजनों को विदा कर दिया वे सब लोग उनकी आज्ञा से अपने अपने घर चले गए इसके बाद युधिष्ठिर ने भीमसेन अर्जुन नकुल तथा सहदेव को सांते हुए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करके तुम्हारे शरीर को बहुत घायल कर दिया है इससे तुम बहुत थक गए हो और विशेष कष्ट उठा चुके हो अतः अब जाकर प्रसन्नता के साथ आराम करो विश्राम के अनंतर जब तुम्हारा चित्र स्वस्थ हो जाएगा तो फिर कल मैं तुम लोगों से मिलूंगा तत्पश्चात राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से युधिष्ठिर ने दुर्योधन का महल भीमसेन को अर्पण किया उसमें बहुत सी अट्टालिकाएं शोभा दे रही थी वहां रत्नों का भंडार भरा था और बहुत सी दास दासियां सेवा के लिए प्रस्तुत थी महाबापू भीम उस महल में चले गए दुर्योधन का राजमहल जैसा सजा हुआ था वैसा ही दुशासन का भी था उसमें भी प्रासाद मालाएं शोभा पा रही थी वह भवन सोने के बंधनवारों से सजाया गया था कुबेर के तो राजभवन को भी मात करता था उसे धन पुत्र युधिष्ठिर ने नकुल को दिया दुर्मुख का स्वर्ण मंडित मंडल महल भी कम सुंदर नहीं था वह सहदेव को दिया गया ये उत्सु विदुर संजय सुधरमा और ये लोग अपने अपने पहले के ही स्थानों में जाकर हुए। भगवान सात्यकी को साथ लेकर अर्जुन के महल में चले गए इस प्रकार सब राजाओं ने अपने अपने स्थान पर खान पान करके बड़ी प्रसन्नता के साथ रात व्यतीत की और फिर सवेरे उठकर सब राजा युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित हो गए जनवेजा ने पूछा वे प्रभर राजा युधि ने राज्य पाने के पश्चात और जो जो कार्य किए हो उन्हें बताइए साथ ही त्रिभुवन गुरु भगवान श्रीकृष्ण के चरित्रों का भी वर्णन कीजिए। ने ने कहा राजन राज्य प्राप्त करने के बाद सबसे पहले चारों वर्णों को योग्यता के अनुसार अपने अपने कर्तव्य पर स्थिर किया फिर हजारों स्नातक ब्राह्मणों में से प्रत्येक को उन्होंने एक, -एक स्वर्ण मुद्राएं दान की इसके सिवा जिनकी जीविका का भारत उन्हीं के ऊपर था उन उनगतों तथा अतिथियों को उन्होंने हजारों गौ धन सुवर्ण चांदी तथा नाना प्रकार के वस्त्र दान किए कृपाचार्य का गुरु की भांति पूजन किया और विदुर जी का पूज्य की भांति सम्मान किया फिर अपने आश्रितों को खाने पीने की वस्त्र में नाना प्रकार के वस्त्र सया तथा आसन देकर प्रसन्न किया इस प्रकार उन्होंने राजा धित्राष्ट्र और उनके पुत्र युधिषु का भी विशेष सत्कार किया धित्राष्ट्र गांधारी तथा विदुर जी की सेवा में अपना सारा राज्य ही निवेदन करके युधिष्ठि बड़े निश्चिंत और सुखी हो गए